पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 28 तद जपस तदर्थ भावनम उस ओम शब्द का जप और उसके अर्थभूत ईश्वर का ध्यान करना पुनः पुनः चिंतन करना ईश्वर प्रणिधान है व्याख्या ओम का मानसिक जप करना और उसका वाच्य अर्थ जो ईश्वर है उसके सूत्र 24 25 और 26 में, में बतलाए हुए गुणों की भावना अर्थात पुनः पुनः ध्यान करना ईश्वर प्रणधान है चित्त को सब ओर से निवृत्त करके केवल ईश्वर में स्थिर कर देने का नाम भावना है इस भावना से अविद्या आदि क्लेश सकाम कर्म कर्मफल और वासनाओं के संस्कार जो बंधन अर्थात जन्म और मृत्यु के कारण है चित्त से धुल जाते हैं और सात्विक शुद्ध ज्ञान के संस्कार उदय होते हैं और केवल ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है यह भावना बार बार के अभ्यास से इतनी दृढ़ हो जानी चाहिए कि ओम शब्द के साथ ही उसका अर्थ ईश्वर का स्वरूप भी स्मरण हो जाए जैसे निरंतर अभ्यास से गौ शब्द के साथ उसका सारा स्वरूप स्मरण हो जाता है यद्यपि जप और ईश्वर भावना रूप ध्यान दोनों का एक काल में होना नहीं हो सकता है तथापि भावना रूप ध्यान से पूर्व और पश्चात जप करने का क्रम जानना चाहिए जैसे श्री व्यास जी महाराज ने अपने भाष्य में बतलाया है स्वाध्यायाद योगीत योगास्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय नाम प्रणव जप और आध्या अध्यात्मशास्त्र के विचार का है प्रणव जप के पीछे योगाभ्यास करें और योगाभ्यास के पीछे प्रणव का जप करें। स्वाध्याय और योग इन दोनों संपत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होते हैं इस प्रकार ईश्वर परिणधान से शीघ्रतम असंप्रज्ञा समाधि लाभ होता है अभिप्राय यह है कि ओम का जप करके उसके अर्थों की भावना के साथ होना चाहिए उसका क्रम इस प्रकार होगा कि पहले सूत्र 24, 25 और 26 में, में बतलाए हुए ईश्वर के गुणों की भावना की जाए फिर ओम का मानसिक जाप एकाग्र वृत्ति के साथ किया जाए यही सूत्र 23 में बतलाया हुआ ईश्वर परिधान है इससे असंप्रज्ञा समाधि का शीघ्रतम लाभ किस प्रकार प्राप्त हो सकता है यह इस सूत्र के विशेष विचार में भली प्रकार दर्शाया जाएगा विशेष विचार सूत्र 28 पहला जागृत अवस्था में स्थूल जगत में जो स्थूल शरीर का व्यवहार चलता है वह आत्मा के सन्निधि मात्र से है इस स्थूल शरीर के साथ आत्मा के सबल स्वरूप की संज्ञा विश्व होती है दूसरा स्वप्नावस्था अथवा संप्रज्ञा समाधि में सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म शरीर का व्यवहार चलता है वह भी आत्मा की सन्निधि से है इस सूक्ष्म शरीर के संबंध से आत्मा के शबल स्वरूप की संज्ञा तेजस होती है तीसरा सुसुप्ति अवस्था में जो कारण शरीर में अभाव की प्रतीति होती है अथवा अस्मिताुगत संप्रज्ञा समाधि में जो अस्मिता का अनुभव होता है तथा विवेक ख्याति में जब गुणों के प्रथम विकृत परिणाम रूप चित्त के आत्मा से भिन्नता प्रतीत होती है वह भी आत्मा के सन्निधि मात्र से है इस कारण शरीर के संबंध से आत्मा के सबल स्वरूप की संज्ञा प्रज्ञा है ये तीनों आत्मा के अपने शुद्ध स्वरूप नहीं हैं प्रकृति के गुणों से मिश्रित है इस कारण ये सबल सगुण अथवा अपर स्वरूप है इनसे परे जो आत्मा का अपना निखरा हुआ निज केवल शुद्ध स्वरूप है वह पर अथवा निर्गुण शुद्ध है वही स्वरूप अवस्थिति अथवा आत्मस्थिति है